जो कथा सुन रहे वो तो बेचारा कुछ ना कुछ सेवा में लगाएंगे ही लगाते होंगे और भगवान करे ज्यादा लगाए लेकिन तुमने कितना लगाया तुम बड़े बड़े लेख लिख रहे हो संतों के और साधकों के खिलाफ तो तुमने कितना लगाया सेवा में और वर्ल्ड टूर करने लोग जो जा रहे हैं तो उनको तुम रोको कितने ही लोग ऐसे खाम घूमते खा देश पर देश में वर्ल्ड टूर कर रहे हैं अपने हिन्दुस्तानी भी और परदेश के लोग भी तो वर्ल्ड टूर करने वाले के प्रति तुम्हारी लेखनी क्यों अंधी हो गई और रामायण की कथा सुनते सुनते पांच पच्चीस पंद्रह देशों में घूमेंगे तो वो तो हवाई जहाज का तो खर्चा होगा ही जिनको भगवान ने दिया है और खर्चा करते है घूमने का शौक है तो फिर घूमते घूमते भी रामायण सुन रहे ये तुमको गुण नहीं दिखता है घूमने का शौक है वो अपना पैसा है और शौक है वो शौक पूरा कर रहे हैं और साथ में आयोजन कर रहे हैं एक संत की कथा हरिम रामायण की कथा सुनने का तो क्या घाटा किया तुम्हारा क्या बिगाड़ा दोष दर्शन से तो भाई चांद में भी श्री राम में भी दोष देखेंगे श्री कृष्ण में भी दोष देखेंगे तुम्हारे बाप में भी दिखेंगे और तुम अपने को निर्दोष मानते रहो अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखो तुम्हारे में कितने छुपे दोष हैं सजा करना है तो अपने को करो पहले अपने दोष आदमी जितना जानता है उतना उसके कुटुम्बी नहीं जानते कुटुम्बी जितना अपने व्यक्ति का दोष जानता है उतना पड़ोसी नहीं जानेंगे अब पड़ोसी जितना जानता है उतना दूसरे लोग नहीं जानेंगे तो दोष अगर दोष किसी का दिखता है तो पहले अपना दोष निकालो तो आप गांधी जी के ना पूजे जाओगे ऐसे तो गांधी जी के लिए भी कलम उठाने वालों ने तो लिखा फिर क्या हुआ बुद्ध महावीर कबीर नानक मीरा रहीदास न जाने जो भी धरती पर महापुरुष हुए योग वशिष्ठ में आता है बाजार से गुजरता हूँ मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बक्ते मुझे सब पता है अब राम राज्य दशरथ नंदन जिसके चरण धोकर चरण लेते सीता सहित ऐसे राम जी के लिए बकने वाले तो बक्ते तो तुम्हारे हमारे यहाँ किसी के लिए कोई बोल बोल दिया तो उसे सुकड़ने की कोई जरूरत नहीं है तो अपना सच्चाई से ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करते आगे बढ़ते जा कदम तो अपने आगे बढ़ाता चला जा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों तीर व्याख्याओं के अथवा निंदा के वेरी खड़े हूं बहादुर सबको हटाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जातो ने तो समता क्षमता होने मान अपमान में मा कहीं था नहीं सचा संतों ने तो कहीं ना हो बात तो सच्ची बिल्कुल सच्ची है। कुछ नहीं होता है उनके गहरे चित्त में अपने स्वरूप में समता बनी रहती है लेकिन वो ये संत नहीं है कि हिमालय में समाधि करके बैठे हो तो बेचारे लोक उत्थान के काम में अथवा लोक सेवा में लोगों के बीच रह रहे हैं। तो उनके लिए तो व्यवहार में व्यर्थ के आक्षेप लगाना ठीक नहीं और कोई लगाते हैं तो उनके प्रशंसक उन आक्षेपों को उखाड़ के फेंक दे यही उनका कर्तव्य है राम जी पर आक्षेप लगा था तो देखो राम जी ने उस आक्षेप को हटाने के लिए सीता जी को त्याग दिया कृष्ण पे आक्षेप लगाता तो मणि चुराने का तो मणि का आक्षेप हटाने के लिए कृष्ण ने भी पुरुषार्थ किया ऐसे किसी कथाकार पर अथवा किसी महापुरुष पर गिने गिनाए कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं तो उनके जो प्रशंसक है अथवा से जो उन्होंने लाभ लिया है प्रत्यक्ष फायदा उठाया तो वो तो बोलेंगे ही अरे तुम्हारा महाराज माते जराक तो कथान बोलया तोड़ो लो कहो नहीं करे तो क्या हरती करेंगे तुम्हारी <laughs> तुम जब एक व्यक्ति हजारों हजारों लाखों लाखों के पूज्य व्यक्ति सन्मान्य व्यक्ति के इन्सल्ट कर देते हो तो तुम्हारी इंसल्ट अथवा तुमको सावधान करने के लिए दो खत किसी ने लिख दिया तो तुमको क्यों तकलीफ होती पर उपदेश सऊनर डाया ऐसा <laughs> होता है हम तो चाहेंगे भगवान सबका मंगल करे सबको सदबुद्धि दे सब अपने अपने दुर्ग से तर जाएं, हम सबको सदबुद्धि प्राप्त हो अब एक दूसरे की क्रिटिसाइज करके हम अपनी शक्तियों को क्षीण न करें किसी मजहबवादी का ऐसा लिखो तो फिर पता चल जाए किसी पैगम्बर के लिए ऐसा कुछ बोलो तो पता चल जाए पीर पैगम्बर के लिए तो बोलने की हिम्मत नहीं है और जो हरिमाम की रामायण की कथा करते हैं उनके लिए चिल्लाहट, चिल्लाना चिल्लाना चिल्लाना नारायण नारायण नारायण ओम तुम्हारी वाणी लाखों लोग सुने ऐसा बनना है तो ये सिद्धांत समझ लो आपकी वाणी का आदर हो जाएगा तो आपके जीवन में अगर वाणी का प्रभाव लाना है तो आप जितना जरूरी उतना ही बोलिए सत्य बोलिए हितकर बोलिए मधुर बोलिए सांत्वनाप्रद बोलिए और ईश्वर अभिमुख हो ऐसा बोलिए भगवान राम जी ऐसे ही बोलते थे सार गर्भित बोलते थे प्रसंग उचित बोलते थे इसलिए रामजी की वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता था वाणी व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए नारायण नारायण नारायण ना, ना किसी के प्रति चित्त में शत्रु तरक् के नहीं बोलना चाहिए हाँ किसी की गलती है उसकी भलाई के लिए भले बोल दे लेकिन द्वेश बुद्धि से प्रेरित होकर ना बोले भलाई बुद्धि से प्रेरित होकर बोले ऐसे तो राम जी भी कहते हैं वशिष्ठ जी भी कहते हैं राम जी मैं गुजरता हूँ तो मूर्ख लोक मेरे लिए क्या क्या वक्त ऐसा बोल दिया है तो कड़क शब्द लेकिन वो द्वेष बुद्धि से नहीं दूसरे लोगों का पतन न हो ये हित बुद्धि से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। और शास्त्र से आत्मज्ञान हो चाहे न हो लेकिन इस मेरे शास्त्र से आत्मज्ञान होगा और उपदेश खली है और मेरा उपदेश तिल है तिलों से तेल निकलता है खली से नहीं निकलता तो ये लगेगा तो बाहर से अरे देखो अपने अपनी प्रशंसा कर रहे अपने शास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं नहीं जो सुन रहे हैं उनको दूसरे भटकान से बचाने के लिए कृपा करके सत्य बात कह रहे हैं हे राम जी मैं समर्थ गुरु हूं और सत्पात्र शिष्य हो और समर्थ गुरु हो तो काम बन जाएगा अहिंसा स्त्यय ब्रह्मचर्य गुरुसेवा दैवी सद तुम में है शिष्य में जो लक्षण चाहिए शिष्यत्व के सदगुण चाहिए वो तुम में है और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो मुझ में है मैं भी समर्थ गुरु हूँ तो ये बोल रहे हैं तो क्या आपने अहंकार से प्रेरित होकर नहीं बोल रहे श्रोताओं के कल्याण की भावना से बोल रहे किताब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि तो अहंकार की वाणी है अहंकारी को अहंकार की वाणी लगेगी लेकिन जो लीलाशाह बापू के चरणों में बैठे हैं या किसी ब्रह्म के चरणों में बैठ चुके हैं उनको वशिष्ठ जी की वाणी अहंकारी युक्त तो नहीं करुणा युक्त तो लगती है कल्याणकारी लगती है ऐसे ही कृष्ण जी ने गीता में एक सौ दी लेकिन वो गालियाँ प्रसाद रूप है वो गालियाँ गालियाँ नहीं है वो कृष्ण की कृपा है ऐसा लगेगा अगर कोई भी धर्म या किटिसाइज की दृष्टि से गीता पढ़ता है तो लगेगा कह लो भगवान भगवान और भगवान भी लोगों को गालियां दे रहे हैं। जैसे माँ बेटे को गाली देती है करुणा करके कृपा करके अरे मर जाएगा ऐसा करेगा तो बेवकूफ है तो अंधा है ऐसा कर गिरेगा उसको तकलीफ ना हो बच जाए इसलिए ऐसे ही भगवान ने 108 सौ गालियां दी गीता में विमुढ़ा वीआईपी पिकोटा के मूर्ख हैं वो लोग नरा अधमा नरों में भी अधम है जो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं सत्संग की शरण नहीं जाते साधन भजन जिनके जीवन में नहीं है विमु है विमुपश्यं थी विमु लोग मुझे आत्मा को नहीं देख सकते पशांति ज्ञान चक्षुषा आसुरम भाव आश्रिता मनुष्य तो है लेकिन आसुरी भाव का आश्रय किया है जंतु हैं जैसे जीवड़े ऐसे बोल रहे ते न मोहती जंतवाहा इस प्रकार की कृपा कृपा मई गालियां हैं इसमें श्री कृष्ण की करुणा कृपा है द्वेष नहीं है श्री कृष्ण का द्वेष नहीं है किसी के प्रति कौरव के प्रति भी कृष्ण के चित्त में द्वेष नहीं है श्री कृष्ण ने उत्तराखा जब शिशु की हत्या हो गई थी और को उदार होते हुए देखा तो श्री कृष्ण ने कहा देख अब तेरी क्षमता की परीक्षा तो मैं भी अपनी क्षमता का परिचय देता हूं संधिधुत कर गया और उन्होंने नहीं माना कौरव पक्ष ने तब से लेकर महाभारत का इतना खुना खराबी और युद्ध हुआ अभी तक मेरे चित्त में कौरवों के प्रति द्वेष न रहा हो तो और पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो मेरे चित्त में अगर समता रही हो तो कि मृतक बालक मेरी समता की परीक्षार्थ जीवित हो जाए वो मृतक बालक जीवित हो गया तो बालक का नाम परीक्षत पड़ा वही परीक्षत राजा भागवत की कथा के मुख्य श्रोता तो श्री कृष्ण के दिल में कितनी समता है व्यवहार तो विषम है ऐसे तो माँ भी व्यवहार विषम करती हुई दिखती है किसी बेटे को मालपुए दे रही क्योंकि वो एमबीबीएस होने जा रहा है एग्जाम में उसका दूसरे को सूखी रोटी और प्याज दे रही है खेत में जाएगा लू न लग जाए तीसरे को खिचड़ी और दही दे रही है क्योंकि दही उसके लिए ठीक है जो लाग लिया चौथा रो रहा है न खिचड़ी देती है न मालपुए देती न रोटी देती थप्पड़ दिखाती है दिखाती है पढ़ से तारा बाखनू न थी यहाँ बोखेरा नहीं मले क्योंकि उसको उपवास कराना ही जरूरी है तबीयत ऐसी तो व्यवहार तो माँ का विषम लगता है लेकिन चित्त में माँ की रग रग में क्षमता भरी है ऐसे ही भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का व्यवहार तो विषम लगेगा चलो भाग जाओ निकालो उसको घर भेजा जो लेकिन अंदर से कितनी करुणा है कि इसके दोष निकल जाए इसका मंगल हो इसकी पुरानी आदतें दूर हो दू, दूसरों का पतन ना हो अगर ढीला ढाला छोड़ दें तो ये इसने गलती कि ऐसा दूसरा करेगा तीसरा करेगा तो इसलिए चलो इसको हटा दो निकालो और फिर निकाल दिया दो दिन इधर उधर भटका उसको पता चला कि आश्रम का जीवन और संसार का जीवन कैसा है विवेक हुआ क्षमा याचना की हृदयपूर्वक तो चलो अच्छा भाई दोबारा नहीं करना तो ये तो करुणा हुई भगवान और माता और सदगुरु बुरा करना चाहें तो भी नहीं कर सकते माता तो अज्ञानवश शायद कर भी दे लेकिन गुरु और भगवान तो बहुत दूर का जानते मानते हैं इसलिए वो बुरा नहीं कर सकते जैसे आप अपनी जीभ का बुरा करना चाहें तो भी नहीं कर सकते आप अपने दांतों का बुरा करना चाहें तो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि दांत हमारे हैं अपने हैं ऐसे ही भगवान और ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी गुरुओं को सारा विश्व मानव अपना अंग लगता है वो क्यों बुरा करेंगे फिर भी कभी कभार तो दांतों में भी खोसनी पड़ती है अणीधार नोकेली लकड़ी नौकेली नो कुछ चीज कभी कभार दातों को भी जरा डॉक्टरों के पास सजा करानी पड़ती नहीं तो सड़ जाएंगे कड़क दवाएं डालनी पड़ती नहीं तो वही दांत है जीव जीव को कुचल डालते तो क्या करते पत्थर लेके दांत निकालते थोड़े फेंकते थोड़े सह लेना पड़ता है ऐसे ही महापुरुष भी मैं उनकी महिमा वही जाने, एक बार आप हो जाइए महापुरुष फिर पता चले कैसा होता है हृदय महापुरुष का हृदय कैसा होता है उसका वर्णन नहीं कर सकते भगवान कैसे हैं उसका वर्णन पूरा हम नहीं कर सकते महापुरुष का हृदय कैसा होता है उसका पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता हे राम जी ज्ञानी का बयान क्या किया जाए उनके कुछ लक्षण बताए जाते हैं गुरु नानक बोलते मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसू ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी को बाहर के व्यवहार से तोलोगे तो बुद्धि चकरा जाएगी उसकी मति गति के क्या है वो तो एक बार आप ब्रह्मज्ञान ज्ञान तो पता चले कई लोगों को दुराग्रह होता है कि ऐसा होना चाहिए अरे बुद्धू तेरी मति है ऐसा होना चाहिए दूसरे की मती है ऐसा होना चाहिए कबीर जी को ऐसा होना चाहिए कबीर को ऐसा करना चाहिए दूसरा बोलेगा ऐसा करना चाहिए तो तुम्हारी लाखों खोपड़ी के अनुसार कबीर अकेले तुम्हारी लाखों तराजू में कैसे तो लेंगे मूर्ख <laughs> और तो सब ठीक लेकिन ये इनको ये नहीं करना चाहिए दूसरा बोलेगा ये तो ठीक वो ऐसा नहीं करना चाहिए तीसरा बोलेगा इनको ऐसा करना चाहिए अपने अपने सुझाव और सजेशन देते फिरते मूर्ख लोग एक महामूर्ख आया प्रोफेसर था घाट वाले बाबा के पास बोले क्या महाराज आजकल तो दुनिया बड़ी ऐसी हो गई नेता तो बदमाश ही है कोई नेता अच्छा नहीं कोई नेता अच्छा ही नहीं मेरा राज्य हो ना तो सारे नेताओं को गोली मार के बस पहुंचा दूँ अब उसको मूर्ख को पता नहीं तेरा राज्य और नेताओं को गोली मारेगा तो तेरा राज्य कैसे चलेगा <laughs> नेता तो चाहिए भाई कैसे भी हैं कुछ तो राज करने वाला तो चाहिए चुनाव लड़ने लड़ाने वाले चाहिए तो सही और सब नेता ऐसा है ऐसे कैसे बोल दिया कुछ तो अच्छे भी होंगे लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी होंगे और उनसे पाँच पच्चीस टका कम वाले भी तो होंगे अगर सब बदमाश हों सौ टका तो राज्य चल नहीं सकता दुनिया टिक नहीं सकती फिर उसने साधुओं के लिए बोला साधु भी आजकल देखो महाराज पढ़े हैं आश्रम में ये करें तो आश्रम में पड़े तो क्या बीड़ी नहीं पीते दारू नहीं पीते दो टाइम रोटी खा रहे ये गुण नहीं दिख रहा है आश्रम में पड़े तो क्या करें छाती कूटे तेरी <laughs> साधु को ऐसा होना चाहिए साधु को ऐसा होना चाहिए साधु आजकल ऐसा हो गया आजकल जमाना बिगड़ गया साधु ऐसा हो जाए एक भी साधु हरिद्वार में ऋषिकेश में भारत में एक भी ऐसा साधु नहीं जहाँ सिर झुके ऐसा साधु नहीं मिलते महाराज साधुओं को ऐसा होना चाहिए साधु को ऐसा करना चाहिए देश की स्थिति हालत ये हो रही है साधुओं को ये करना चाहिए वो करना चाहिए बढ़ा उसने लेक्चर छाटा आखिर घाट वाले ने कहा अब तेरी बात सुन लिया अब मेरी बात सुन साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए और साधु को ऐसा होना चाहिए तो तुम जैसा साधु चाहते हो ऐसा साधु पूरे देश में एक भी नहीं है हम ऐसा साधु मिल जाए तो बोले दुनिया झुक जाएगी उसके आगे महाराज तो देख तू जानता है कि साधु को ये नहीं करना चाहिए और ये भी जानता है कि साधु को ऐसा बनना चाहिए सब जानता है तो तू बन के दिखा <laughs> जब नहीं है तो तू होके दिखा दे बोले क्या हिजे हिजेसी बात करता है <laughs> साधु को ऐसा होना चाहिए भक्तों को ऐसा करना चाहिए फलाने को ऐसा करना चाहिए इसको ये नहीं करना चाहिए उसको वो नहीं करना चाहिए तो तू अपने जीवन में लाके तो देखा अब आखिरी बात सुखी आदमी वे रहते हैं जिनके पास दृष्टि है गुणग्राही श्री कृष्ण ने ऐसी गुणग्राह्यता लाई थी कि देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे इंद्र ने बड़ी भारी प्रशंसा की कि धरती पर अगर जीने की कला सीखना हो तो शोड़ कलाधारी कृष्ण के गुण को अपने जीवन में लाओ श्री कृष्ण कैसी भी परिस्थिति हो दोष की बजाय गुण देख लेते हैं। घृणा की जगह पर प्रेम प्रगटा लेते हैं अशांति की जगह पर शांति ले आते हैं अज्ञानता की जगह पर ज्ञान की बंसी बजा लेते हैं माधुर्य है, माधुर्य है उनके जीवन में जब देखो श्री कृष्ण माधुर्य माधुर्य क्योंकि उनकी दृष्टि ही ऐसी है सोचने की एक कला है कृष्ण को कितना भी बुरा और गंदे से गंदा भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हो कृष्ण उसमें अच्छाई भलाई माधुर्य ढूंढ लेते हैं ऐसा करके इंद्र ने भारी प्रशंसा की देवता को शंका हुई कि गंदे से गंदी चीज में श्री कृष्ण भला और अच्छा और माधुर्य कैसे खोजते होंगे जब गंदगी में माधुर्य कैसे होगा चलो परीक्षा लेते श्री कृष्ण बृंदावन की उस कुंज गलियाँ कहो नाली वाली गलियाँ कहो अभी भी वृंदावन में नाली वाली गलियाँ मिलेगी भले कुंज गलियाँ तो हैं लेकिन नालियाँ भी तो हैं तो कृष्ण वहाँ से गुजर रहे थे सकड़ी गली से देवता रूप बदल कर कुत्ते का रूप लेकर उस सकड़ी गली में लेट गया कुत्ते की पूंछ कटी ऐसा बद्दा कुत्ता गंदा कुत्ता तुम कल्पना न कर सको ऐसा कुत्ते का रूप लिया उसने नकल होती है ना तो जरा नकल और जोरदार होती है असली असली रुदन से नकली रुदन बड़ा ज्यादा पिघला देने वाला होता है असली भिखारी से भी जो रंगमंच पे भीख मांगता है उसकी नकल बड़ी भिखारी होने की तेज होती है ऐसे वो कुत्ता ऐसा बद्दा बना कि महाराज क्या कहें पूछ कटी है चमड़ी पे चांदे पड़े हैं पीप बह रहा है रक्त बह रहा है मक्खियां बिन बिन आ रही है बदबू दुर्गंध ध धन कटा है आँखों में भी कुछ गड़बड़ी कहीं रोग के कीटाणु है ऐसा बदा कुत्ता लेटा है न जिंदा है न मरा है मुंह फटा है उसका श्री कृष्ण के साथ ग्वाल मित्र जा रहे अरे अरे कृष्ण देखो तो कुत्ता कितना गंदा आह कितनी उसकी दुर्दशा है ये उसके पाप का फल है कृष्ण मुस्कुरा है बोले उसके दांत चमचम चमक रहे हैं पागल ये उसके पुण्य का फल नहीं दिखता है श्री तो कृष्ण ने उसके चमकीले दांत देखकर पुण्य का फल दिखा दिया उसके चमकते हुए दांत उसके पुण्य का फल है देवता को लगा कि श्री कृष्ण की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसा ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो भगवान को पाने की इच्छा से ना आए और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो संसार की भोग की इच्छा से पैदा न हो ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो संसार की वासना वासनाओं से पैदा न हो और ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि भगवान की प्राप्ति की भावना से पैदा न हो जितनी भगवत प्राप्ति की भावना तीव्र होती जाएगी उतने ही सद्गुण ऑटोमेटिकली विकसित होते जाएंगे और जितना संसार के भोग की इच्छा बढ़ती जाएगी उतने ही दुर्गुण अपने आप बढ़ते जाएंगे अब देखो सामने वाले का लक्ष्य क्या है भोग लक्ष्य है तो समझो वो दुर्गुण अभी नहीं तो कल उसके पास है अभी दिखाई नहीं देते तो कल दिखाई देंगे लक्ष्य अगर भोग है तो उसमें दुर्गुण छुपे हैं प्रकट हो जाएंगे और लक्ष्य अगर परमात्मा है तो दुर्गुण छुपे हुए हैं तो भी निकल जाएंगे और सद्गुण प्रकट हो जाएंगे इसलिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा डाल दो तीव्र बाकी का सब आ जाएगा जैसे जिस किसी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा तीव्र होती तो बाकी का सब पार्टी बदलना पार्टी को मस्का लगाना चुनाव के लिए ये वो सारा वो कर लेता खटपट सब कर लेता प्राइम मिनिस्टर बनने की तीव्र इच्छा है तो देखो चंद्रशेखर से पूछो कैसा शुरुआत का संकल्प था तीव्र तो भले थोड़े दिन के लिए बन तो गया सारा जुटा लिया अपनी पार्टी नहीं बनी तो दूसरी पार्टी का भी मत जुटा लिया बन गया उसकी दृढ़ इच्छा थी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है प्राइम मिनिस्टर बनने की दृढ़ इच्छा है तो एक ही कुर्सी और हजारों लोगों की इच्छा होती और ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा है तो जितना हृदय उतनी ही कुर्सियां तो ये आसान है और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो उठा के लोगों ने फेंक दिया कहीं का कहीं लेकिन एक बार ईश्वर पद की प्राप्ति हो तो कोई लोक तो क्या लोकेश्वर भगवान भी उठा के नहीं फेंक सकते एक बार भगवान का ज्ञान हो जाए तो भगवान के बाप की भी ताकत नहीं भाग सके हमारे यहाँ से भगवान के बाप की ताकत नहीं वो छुप सके भगवान इस बात में कमजोर है हम इस बात में बलवान है एक बार वो दिख जाए प्यारा फिर उसको डांट धोके जाओ छुप के दिखाओ अगर तुम्हारे में ताकत है तो वो नहीं छुप सकता क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है सर्वत्र है ईश्वर ईश्वर की दो कमजोरिया हैं ईश्वर की दो कमजोरिया हैं एक तो अपनी सृष्टि में से किसी को निकाल नहीं सकता ये उसकी बड़ी भारी कमजोरी है <laughs> भगवान भगवान जो है अपनी दुनिया से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता हम तो आश्रम से बाहर निकाल सकते तुम अपने बेटे बेटी को घर से बाहर निकाल सकते हैं कोई जज अथवा राजनेता कुछ करे तो आदमी को उस इलाके से तड़ी कर सकता है बाहर निकाल सकता लेकिन भगवान में ये कमजोरी है किसी को तड़ी नहीं कर सकते सुदास ने कहा निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ा के जाते हो लेकिन सबल तो तब मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल सकूं ये कमजोरी कह दो उनकी मैख महानता कह दो बस वो तो वही हैं जो भी कह दो भगवान तो भगवान है बस ऐसे भगवान अपने से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते कहीं भी जाओ आकाश तो रहेगा ही ऐसे आकाश से भी ज्यादा सच्चिदानंद प्रभु है जैसे तुम्हारा घर अथवा तुम्हारा ये आश्रम आकाश के अंदर है ऐसे आकाश भी भगवान के अंदर है ऐसे भगवान है बोलो बाबू क्या करें बिचारे कैसे निकाले तुमको <laughs> ये बापरो करे <laughs> बापड़ो बेचारों फिर भी उसको घाटा नहीं क्योंकि बापड़ा होकर भी वही घूम रहा है बेचारा होकर भी वही घूम रहा है और शहन होकर वही घूम रहा है उसको कोई गाली नहीं लगती बोले गाली नहीं लगती तो फिर शिशु पालने से सौ गालियां दी एक सौ एक में और लगी तो उसको सुदर्शन चक्कर से मार दिया मार दिया नहीं अपने में मिला दिया लीला है उसको क्या गाली लगेगी उसको परलय नहीं लग सकता है तो गाली क्या लगेगी ईश्वर को परलय नहीं लग सकता है परलय नहीं छू सकता उसको महाप्रलय नहीं छू सकता परमात्मा को अरे परमात्मा के जो आत्मिक भगत है ब्रह्म ज्ञानी को महापरलय नहीं छू सकता है तो फिर गाली क्या छुएगी पैर वाला आ जाएगा चार हाथ पैर वाला आ जाएगा ईश्वर में लग गया ईश्वर प्राप्ति माने क्या वासना निवृत्ति हो जाए अपने आप में शांत सुख का अनुभव हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति निर्विकार निर्विषय सुख निर्विषय सुख ईश्वर प्राप्ति है मरने के बाद मुक्ति तो बहुत छोटी मुक्ति जीते जी मुक्ति विषय विकारों से मुक्ति जीव भाव से मुक्ति तीन मिनट अगर वो स्थिति हो जाए तो बस जो यत्न करता है ना उसके और संस्कार मिटते जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के यत्न से दोष निवृत्ति होती जाती है तुम एक कदम चलते हो परमात्मा सौ कदम निकट हो जाता है तुम्हारे तीर्थ रोते थे का तू कब मिलेगा कब मिलेगा और मिला तो पता चला कि मौजूद ही था कभी बिछड़ा ही नहीं था जब नहीं मिला तब तक बोना तरफना पड़ता है अब मिलता है तो पता चलता है कि ओ हो मौजूद ही था सदा साथ में सो साहेब सद सदा हजूरे गुरबाणी में आता सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताँ को रूड़े हाजरा हजूर जागंदी ज्योत आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य से भी सत्य वो तो हाजरा हजूर है जागती जोत है कितना भी सात गुफाओं में बैठकर कर छुप के भजन करो तब भी, भी वो देखता है और सात भुएरों में छुपकर पाप करो तब भी भी वो देखता है ऐसी जागदी जोत है वो परमात्मा तुम किसी को बात बात में मस्का मारते हुए झूठ बोलते हो तो उसको तो पता नहीं चले लेकिन फिर भी वो परमात्मा तो जानता है जैसे तुम झूठ बोलते हो उसको भी वो देख रहा है उस समय तुम्हारे हृदय की धड़कने कुछ और ढंग की हो जाती है जब झूठ आता है तो और जब सत्य बोलते हो तो सामने वाला भले उस सत्य को झूठ मानता हो फिर भी तुम्हारे हृदय की हिम्मत वो कुम दे रहा है वो ही दे रहा है हाजरा हजूर नारायण हरी नारायण हरी